सहना वहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मिदिशा ओ शांति शांत शांत शांत शांत अनुवाद की सत्ताईसवी कक्षा बत्तीसवां अभ्यास चल रहा था इसमें ये इधर का पृष्ठ हो गया था उदाहरण के वाक्यों में मैया कार्यम कृतम तो कार्य नपुंसकलिंग है कृतम नपुंसकलिंग हो गया मैया गुरुहु सेविता ऐसे ही मया वस्त्रम याचितम मया धनम लब्ध ये लब धातु है मैं कार्य आरबा मै मग्दिंग है रुद्धा, मया मैं च भुक्तम ऐसे ही आगे मया काम भिन्नम तो भितु से भिन्न बनेगा प्रत्यय करके और नदी एक शब्द कोई था पीछे मैंने पूछा था आप लोगों से कि पक्व कैसे बना हाँ तो कौन बताएंगे किसने उत्तर ढूंढा था पता पते। पता पते हैं, आप तो ऐसे उत्तर दे रहे हो दे दिया था जब उस दिन उसे तो तो तो अगर ऐसा ही बोलना था तो प्रत्यय है पक्कू बन गया तो फिर उसी दिन क्यों नहीं उत्तर हो गया था ये तो ये तो सूत्र आपको उस दिन भी याद था शायद या नहीं था तो फिर तो उत्तर हो गया पूरा फिर प्रश्न क्या रह गया था चोकू तो का अर्थ क्या है झल तो पर है है? है। कहते हैं ये पश धातु सुबंध है कितनी अच्छा प्रत्यय पर्यटित पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है क्योंकि दो सूत्र मुझे याद है एक भी एक स्वादिष्ट है तीसरा कोई और मेरी याद करने से रह गया वो तो बात अलग है झल पर है हाँ कथा प्रत्यय तुरंत ही उसको वा हो गया पचा वो पचोवा कह रहा है पकोवा नहीं कह रहा है की पहले पक बना लो फिर वह करना नहीं। इस पे चला था ये के पे होने वाला इस नहीं यह तो है तो भाई तो कह रहा हूं मैं तो कैसे बना चौकू कैसे लगेगा यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम पचोबह सूत्र आगे है चोकुह पहले है चोह को पचोबह का किया कार्य नहीं दिखाई देगा उसको तकार ही दिखाई देगा झल हो गया पूर्वोत्तरा सिद्धम के दो अर्थ हैं सवा सात अध्याय की दृष्टि में त्रिपाद असिद्ध होता है और त्रिपाद में भी पूर्व पूर्व की दृष्टि में पर, पर सूत्र असिद्ध रहता है तो मया का भिन्नम छिन्नम च नदी तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण अन्न की क्रीविक्षेपे कार्यम च पूर्णम मया गानम गीत गाको इ आदेश हो गया घुमास्था पीतम मया गाप जल हा। तो धातु के नकार का हो जाएगा प्रदेश में हतोदा गुरु नतः नगर च्वसवार सग्राम गम के मकार का लुभ हो गया पुत्रः नरः उत्थितः तो और उत कर निष्ठा करके और आको रिस्था मित्य तो उत और स्थित अब उत और स्थित अब क्या करेंगे इसके तकार उदह स्था स्तंभ उदह स्था स्तंभ पूर्व से उद से उत्तर स्था और स्तंभ इनके सकार के स्थान में पूर्व रूप पूर्व जैसा तो इधर भी तकार हो गया फिर एक तकार का लोप हो जाएगा सवरने झरोझरी शिष्य आसित मुनि रुषित वस धातु संप्रसारण पुत्रो जात यहाँ आकार हो जाएगा जन के नकार को कौन करेगा आकार जन सन जन जन हो कहा से आ रहा है आ इसमें आश्व आरूढ़ रोहधातु ओ लगेगा फिर एक ढह का लोप हो जाएगा दीघ हो जाएगा वृक्ष जीर्ण मया सुप्तम यहाँ भी संप्रसारण हो गया बीज उपतम पुस्तकम गृहित प्रश्न पृष्ठ छात्र आहूत भार ऊढ़ ये सब संप्रसारण के हैं सारे उदाहरण किसमें ग्रहो लिटी दीर्घ कटागम को दीर्घ हो जाता है कार्यम विहित या धाको ही आदेश दधातेर ही, ही। पक्वं, सही वहरो वोकार आत्मा को को पुष्ट पुष्ट कर कर रहा है कर रहा है है या तर्पयति आलोचयति सतस्य तो देवदत्त ने पुस्तक पढ़ी पठितम ब्रह्मा ने संसार का पालन किया और उसको धारण किया तो ब्रह्मा का ब्रह्म मूल शब्द है इसका आत्मन के रूप याद कर लिए तो ब्राह्मण का बनेगा ब्रह्मणा और संसार का पालन किया संसार बोलें या जगत बोलें तो जगत पालितम संसार बोलेंगे तो पालित संसार पालित और उसको धारण किया सच कैसे हो जाएगा और उसको धारण किया अगर जगत है पीछे तो संसार है पीछे तो तमच लेकिन यहाँ तमच भी नहीं यहाँ अगर संसार है पीछे तो हो जाएगा सच जगत है पीछे तच हाँ जगत है ये नहीं जगत नपु लिंग में आता है जगत नपुस लिंग में है धारितम या धारित संसार है तो, तो। है धृतम धृतम धृ हाँ धृतम भी धृतम भी हो जाएगा ठीक है क्योंकि वैसे ही धारण करना होता है वो होता है अपने ऊपर कोई चीज लेना यहां धृतम ही सही है और मतलब धार धारण करना जी बोलते हैं ना वैसे हम हिंदी में अर्थ कर देते हैं कि सा दाधार पृथ्वी माम तो दाधार में वहां पर ध्री का ही तो रूप है धारी का थोड़ा ही वोच करके नहीं है ध्री का ही रूप है तो धृतम ही होगा यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया धारण कर लिया और एक होता है अपने ऊपर पहन लिया उसको जैसे वस्त्र धारण किए जाते हैं और धरता धरता विधरता ऐसे बोलते हैं धरता परमात्मा को विधाता भी कहते हैं लेकिन वो धातु फिर दूसरी है वो तो धाए धारण पोषण है उसका भी धारण करना अर्थ है यज्ञ कर्ता ने वृक्ष काटा तो यज्ञ कर्ता है हाँ इसमें यज्वन दिया हुआ है तो यजवना है वृक्ष वृक्षता हा, हा। तो हाँ यज्ञ कर्तरा बन जाएगा।, समास, समास समास आ, जाएगा हाँ समास हो जाएगा से से यज्ञ का और कर्तरी का करेंगे क्योंकि यज्ञ करोती तो यज्ञ कर्तरी ऐसे बनेगा नहीं जी। क्योंकि त्रिज प्रत्यय उपपद रहते हुए नहीं होता है ये तो सामान्य अवस्था में हो जाता है है है हाँ भी हो जाएगा ना हाँ। हाँ। दोवाँ। हाँ, दोवाँ से टुकड़े कर दिए उसके वृक्ष काट दिया तो हाँ भी हो सकता है। तो खंड कारों प्रयोग करने को कहा है तो खंडित रामदेव ने फूल बिखेरे रामदेव पुष्पाणी किरणी राम देवे न पुष्पाणी किरणानी विखेरे विकिरणानी भी कह सकते हैं किरणानीरण और कार्य पूर्ण किया कार्यम च पूर्णमित पूरीतम में धातु आप दूसरी लाओगे अर्थ हो जाएगा ठीक है पूरी आप प्याय लेकिन पूरीतम का अर्थ होता है भरना पूरी आप प्याय और आप्यायन आप का अर्थ प्याई वृद्ध बढ़ाना किसी चीज को जैसे बाल्टी में भरा भर रहे हैं पानी तो पानी बढ़ रहा है उसमें तो इसलिए किसी वस्तु को भरने अर्थ में आता है ये क्र धातु जैसे परमात्मा ने संसार भर दिया है तो कैसा है परमात्मा पुरुष वहा है पूर् धातु पूरी आप्याय और ये है प्री पूर्ण ये आप्याय नहीं है ये वैसे भरना नहीं है तो यहां जो है पूर्ण कर दिया उसको समाप्त कर दिया एक से बालक उठा बालकेन बालक उत्थितम पुथिता। लेकिन ये कर्म वाच्य को लेना है हमें वो ठीक है बालक उत्साह हो जाएगा वो कर्तवाच्य में हो गया यहाँ कर्म और भाव चल रहा है अभी तो बालक न उत्थितम शिष्य वहाँ रहा शिष्य न तत्र उषितम स्थितम क्यों होगा रहा है रुका थोड़े धातु का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई गति कर रहा है और गति को रोक दिया यहाँ रहना अर्थ है निष्ठा गति निवृत्त गति की निवृत्ति और ये क्या है निवास वस निवासे तो शिष्य तत्रोषितम पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्रेण जातम पुत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ गया राम सोया रामेना गुरु वृद्ध हुआ जीर्णम और लड़की पर्वत पर चढ़ी पर्वतम आर बालिका चालतम है बालिकाया बालिकाया चु बालिकायाच पर्वत आरूढ़ भूभृत भूभृत भूभृत भूभृत पीछे आ चुका है इकतीसवे अभ्यास में आया था ना तो भूभृत पर्वत को बोलते हैं तीस में आया होगा हम्म तीसवे में है ब्राह्मण ने पत्थर फोड़ा तो ब्राह्मण नश्मन तो अश्मन पत्थर के लिए आता है अश्मा अषमा आशमान तो अषमा खंडित खंडित नहीं यहाँ बल्कि भिन्न फोड़ दिया का तो द्विजन्मना द्विजन्मना भिन्न भिन्न खंडता भी कोई बात नहीं खंडता भी बोल सकते हैं, लेकिन पत्थर को फोड़ा जाता है फोड़ने में भिधातु का ही प्रयोग करते हैं खंड का अर्थ वैसे होता है एक खंड कर देना है टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा करना एक अलग चीज है और फोड़ने में हम यू ही मारते हैं अस्त तरीके से तो उसमें छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े या जो भी है चूरा भी निकल जाएगा इस तरह से बनता है और वैसे टुकड़े के आते हैं तो एक सीमित तरीके से घोड़े ने अन्न खाया तो अरबन शब्द घोड़े के लिए तो अरबणा यहां अन्ना कोणा हो जाएगा अरबणा अन्नम भुक्तम पाप नष्ट हुए तो पाप पापई ही पाप भवचन है ना नष्ट हुए <coughs> तो पापई ही आगे नश्ट। नश्ट। नश्ट। पापों के द्वारा नष्ट हुआ गया इस तरह से बोलना है पापी। तो ही नश्ट। पाप ही नष्टम हम्म हाँ पाप नहीं पाप अगर दो शब्द है ना जैसे पाप ही बोलेंगे हम तो, तो पाप ही बनेगा अकारांत दूसरा एक पापमन नकारांत शब्द भी है तो इस अभ्यास में ये नकारात्मक शब्दों का अभ्यास करना चाह रहे हैं तो पाप मभीर, पाप नष्टम, पापों के द्वारा नष्ट हुआ गया। मैंने पुस्तक पढ़ी मैया पुस्तकम पठितम लेखो लिखित लेख लिखा भोजनम भुगतम भोजन खाया धनम लब्धम धन पाया गंगा की गंगा तीरणा और परीक्षा उत्तीर्ण की परीक्षा परीक्षा तूने गाना गाया गानम जलम पीतम जल पिया शत्रु को मारा शत्रु हत गुरु को प्रणाम किया गुरु न कौन से अर्थ में शत्रु अच्छा तालन थोड़ी किया है, मारा उसको। है।, है उसको तालन करना एक अलग चीज है उसको प्राणों से समाप्त कर दिया गुरु को प्रणाम किया गुरुतः और दुष्ट को बांधा दुष्ट बद <coughs> विद्यान ने भूमि खोदी तो विद्या रत्ने तो भूमि का भूमि का कोई अलग शब्द तो नहीं दिया है हैं? भूमि है, भूमि का ही प्रयोग कर लेंगे तो विद्या रत्ने भूमिर, अब भूमि को खोदा तो खोदने के लिए, लिए। हाँ नहीं खन धातु दी है नहीं, नहीं। मैं है, मुझे अच्छा उदाहरणों में इसमें खात दिया है तो खन धातु खन धातु जो है जनसना खन जनसना खान। नहीं वो तो ठीक है धातु पाठ की पूछ रहा हूँ अवधारणे है क्या खानू खनु उध है इसमें उकार है खनु खनु खनु तो धातु हाँ, से हा बनेगा भनसन ख नाम हो आकार हो जाएगा तो विद्या रत्न न भूमिर खाता भूमिर खाता मथिता मथिता मंथन नहीं नहीं मंथन नहीं होगा ये मंथन करना नहीं बोलेंगे खो, खोदने यज्ञ किया तो विद्या रत्न पीछे आ चुका है यज्ञ किया इष्टम बस बीज बोया तो बीज नपुस में आता है बीज मुफ्तम उपतम होगा पुस्तकली पुस्तकम और प्रश्न पूछा प्रश्न पुलिंग माता है प्रश्न पृष्ठ भार ढोया भार भार पुल्लिंग है भार और मुझे बुलाया अहम च आहूत क्या सही निकल रहे हैं सब राजू कितने निकल रहे हैं सही इतना ही गलत निकला बाकी सब सही है तो क्या था यहाँ गलत क्या कह रहे आप माम, माम कैसे बन गया मैनेका तो दत्तम दत्तम वृक्ष सूखा और वह उठा तो पुत्रो जाता पुत्रेण पुत्रेण जातम अब जातम हो जाएगा और फल पका तो फल पका फल पक्वम वृक्ष सूखा अब यहाँ यहाँ आप कर्तृवाची में भी बना सकते हो जैसे पीछे के उदाहरणों में इन्होंने उदाहरण के वाक्यों में कर्तवाची भी दिए हैं तो इसको इस रूप में ले लेंगे कि पुत्रो जात फलम पक्वम वृक्ष वृक्ष पुलिंग का है तो वृक्ष शुष्को हा। है वो। जागरी हाँ जागरी आ जाए तो उसका प्रयोग भी कर लेना आप उपस्थितम या अनुपस्थितम <laughs> <ताम> याचते अनुपस्थित <laughs> <ताम> <laughs> ले रहे हो आप उपस्थित को छोड़ रहे हो वो भी आ जाएगा जागृ भी आ जाएगा <coughs> वह दुखित शिष्य को सांत्वना देता है तो दुखितम शिष्यम सब सांत्वती तो जोड़ने के दुखित शिष्य बना, बना दो दुखित शिष्यम वह ठीक ढंग से मेरे कथन का मंडन करता है और यह खंडन करता है तो ठीक ढंग से को इन्होंने कोष्ठक दे दिया है वरम शब्द यानी अच्छी प्रकार से तो स वरम अब मेरे कथन का तो मेरे कथन का तो मम कथनम या वचनम या वच नपुंसकलिंग में आता है वचस शब्द तो मम्म कथनम मंडयति मंडयति खंडय मंडयति ये हो गया और यह खंडन करता है अयम च खंडयति क्योंकि ये धातु में चुरादी गण की हैं खड़ी मडी वह अन्न तोलता है तो सोनम अब तो तुल धातु, आ, तुल धातु से करके और तोलता है वह है वह घोषणा करता तो स घोषयती पिता पुत्र का पालन करता है तो पिता पुत्र पालयती और उसे देखता है तमच हाँ पश्यती भी ठीक है लेकिन यहाँ पर ये चुरादी गण की धातु में अधिक से अधिक लेना है इस अभ्यास में तो आलोकयति लोक प्रियने द्विजन्मा आत्मा की विवेचना करता है तो द्विजन्मा आत्मान आलोचयतीज भी कर लेंगे लेकिन यहाँ इन्होंने नकारांत शब्द जो लिए है तो उसमें द्विजनमन भी दिया हुआ है अन्न संसार को तृप्त करता है तो अन्नम जगत तर्पयती। है? लोकम तर्पयती लोकम तर्पयती भी हो जाएगा अशुद्ध वाक्य में इन्होंने जो निष्ठा प्रत्यय करके परिवर्तन होते हैं वहां जो भूलें हो जाती हैं, उसको दिखाया है क्योंकि से करेंगे तो दोनों स्थानों पर नकार होकर के नहीं अधातु को जगधादेश हो जाएगा तो जगधम बनेगा और पश्चातु से करेंगे तो व होकर के पक्वम और शुष्म क हो करके शुष्क ऐसे ही संप्रसारण की अशुद्धियां न हो तो वातु से उत्तम यज धातु से इष्टम और क्री से प्री से किरणम प्री से पूर्णम इस तरह से अगला अभ्यास इसमें अब आया है राजन शब्द ये इसलिए अब तक नृत्य का हम प्रयोग कर रहे थे तो राजन शब्द अलग से इसलिए दिया गया है ये कि राजन शब्द जैसे पीछे जो आए थे नकारांत तो शब्द अभी इकतीस बत्तीसवें अभ्यास में ये जो यजन अरवन पापमन आदि थे अध्वन द्विजन्मन परमात्मन सभी शब्द तो इसमें सर्वनाम स्थान चार से सर्वत्र सर्वनाम में दीर्घ हुआ ही था दीर्घ यहाँ भी होगा सरनाम में लेकिन वहाँ जो मैंने बताया था पिछले अभ्यास में भ संज्ञा होने होगी जहां पर आजादी प्रत्यय आएंगे तो वहां अलोप न से आकार के लोप की प्राप्ति होती है लेकिन न संयोगाद इसने वहा सर्वत्र निषेध कर दिया था वो निषेध यहाँ नहीं हो पाएगा इसलिए इसके रूप और पिछले रूपों में अंतर रहेगा यहाँ आकार का लोप होता जाएगा शस ही प्रारंभ हो जाएगा ये तो राजा राजानव राजान राजानम राजानव आगे से फिर होती जाएगी जहां जहां भी आजादी प्रत्यय आएंगे तो राज्य राज्य और जहाँ पद संज्ञा होती जाएगी वहां नकार का लोप होता जाएगा राजभ्याम राज्य राजभ्याम राजभ्य राज्य राजभ्याम राजभ्य राज्य राज्य राज्यम और सप्तमी के क्वेश्चन में दो बनते हैं वहां पर विकल्प करके आकार का लोभ होगा सप्तमी में राजनी, हैं, राजनी और राजी विभाषा निशो हो अल्लोपोन सपूर्व हंद्रित राजोपोन विभाषा अल्लोपोन सपूर्व हंध्रत राज मणि विभाषा निशोह न संयोगा दाना क्रम अल्लोपन के आगे सपूर्व हंधृत राज्य मणि इसके आगे है विभाषा निश्योह तो नी और शी ये शी कौन सा है ये ये शी वाला शी नहीं है ये जस शी वाला शी या आपह वाला शी तो जसह शी में तो कोई आवश्यकता होती नहीं है वो तो स्वर्ण नम स्थान में लगता है औंग आप और आगे नपुंस काच्य तो नपुंस काच्य भी अउ को शी करता है तो वह इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है भसंज होने से आकर का लोप करेगा और हो गया सप्तमी का एक वचन तो राजी और राज्यनी दो बनते हैं राज्यों राजसु हे राजन हे राजानो हे राजा ठीक ऐसे ही पूषण शब्द के बनेंगे भूषण सूर्य को बोलते हैं परमात्मा को भी बोलते हैं परमात्मा तो है ही मुख्य सबका पोषण करने वाला मूर्धन शब्द है सिर का वाचक मस्तक यहाँ संयोग होने पर भी रेख का और धकार का संयोग होने पर भी वमंत नहीं है ये तो न संयोगाता नहीं लग पाएगा हाँ आप क्या कह रहे ये पोषण में द्वितिया के बहुवचन में पूछना, पूरा वाक्य बोला करो प्यो नहीं लगा तो मैं तो लगा दिया था आप, आप कह रहे क्यों नहीं लगा आप ये पूछते कि क्यों लगा क्यों मैं तो लगा दिया पूछना, आप कह रहे हो क्यों नहीं लगा जब मैं पू बोल रहा हूँ तो क्यों नहीं लगा प्रश्न क्यों उठ रहा है क्यों लगा प्रश्न उठना चाहिए मैं मैं पूरा, पूरा है है है चलाया हुआ शब्द अच्छा आप ऐसे सुनने में आ रहा था अच्छा तो पूर्धन शब्द है ग्रावण भी ग्रावा ग्रावाण ग्रावण ग्रावाणाम ग्रावाण ग्रावण ऐसे ही तक्षण द्वितीय का प्रवचन तक्षण बढ़े तक्षु त्वक्षु तनु करने वो तनु करता है लकड़ी के लिए तनु का अर्थ शरीर नहीं वहां पर कि शरीर बना रहा है लकड़ी को हल्का करना जैसे क्लेश तनु क्लेश तनु होते हैं नहीं, नहीं अवित क्षेत्र उत्तरे शाम प्रसुप्त तनु, तनु विनो दाराणाम तो तनु का अर्थ है क्षीण करना वो लकड़ी को क्षीण करता है अगर आप पांच किलो की लकड़ी दे दो उसको और कुछ बनाने को कहो तो पांच किलो की नहीं निकलेगी अब वो या निकल जाएगी वो छील छील के उसको हल्का करता रहेगा क्षण शब्द आता है ये बैल के लिए आता है और है हाँ उड़ान्तिकोष बनेगा तो इन सब के रूप राजन के समान इसलिए एक राजन का आपको स्मरण करना है स्त्रीलिंग इकारांत शब्द यहां प्रारंभ हुए आकर के अभी है। अब तक तो आए ही नहींकारांत स्त्रीलिंग तो नदी नदी नदी शब्द के के इन्होंने रूप दिए हैं बस नदी के देख करके और सरल है ये तो उसी के समान अन्य शब्दों के भी चलेंगे तो नदी नारी पत्नी जननी पृथ्वी ये पृथ्वी तीन तरह से बनते हैं शब्द ये है। तो पृथ्वी पृथ्वी और पृथ्वी तूने सूत्र बोल दिया कहा से कहा बेड़ा दिया उसको पृथ्वादिव्य से क्या मतलब पड़ा वो बनाता है प्रतिमा हाँ त्रुणादी सूत्र है त्रुणादि का थोड़े ही है, है पृथ्वादिव्युआ ये तो अष्टाई का है प्रथेह शिवन शवन श्वनह संप्रसारण तीन प्रत्यय होते हैं इसमें शिवन शवन और श्वन प्रथेह शिवन शवन श्वन संप्रसारणम शवन तो शिवन करेंगे तो पृथ्वी शवन करेंगे तो थापे की मात्रा नहीं आएगी और श्वन करेंगे तो पृथ्वी स्त्री लिंगे नकारांत है तो रिन्य, रिन्य सब जगह लगता जाएगा तो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी इस तरह से नहीं नकारांत होने से तो नहीं लगेगा नहीं क्योंकि नकार का तो लोभ हो जाएगा और वेदों में ये प्रयोग खूब होता है वैसे लोक में तो प्राय करके हम थप की मात्रा लगाते हैं वहां भी देखो मंत्र में देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति वहां भी कार है लोक में ये न देव रुद्रा पृथ्वी दृढ़ा यहां भी ऐसे ही है सर आधार पृथ्वी लेकिन बहुत स्थानों पर आपको पृथ्वी और पृथ्वी ये भी मिलेगा हाँ शीत होने से हो सो जाएगा शिवन शवन शवन तीनों शीत हैं ये तो शिद्ध और भीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में ऐसी पत्नी शब्द होता है ये पत्नी जो है ना ये पति शब्द से ही बनता है ये और पत्युर नो यज्ञ संयोगे तो ये प्रत्यय भी करेगा और साथ में तक, ए, तकार उसको पति में जो तम है इसको नकार आदेश भी करता है पत्युर न तो अलोन्त्यस्य से इकार को ही होना है फिर नकार पतिर्णो यज्ञ संयोग उससे पत्नी बन जाता है पुत्र शब्द से पुत्री स्त्रीलिंग में तो इन सब के रूप नदी के समान धातु में देखिए क्रीत संशब ने वर्णन करना कृत कृत धातु है ये दीर्घिकार आता है इसमें और ये चुरादी गण में ही है ये तो रूप तो बनेगा इसका कीर्तयति कृत संशब्दे है संशब्द ने संशब्द संब्दे कृत संशब तो बोलने अर्थ में कोई कीर्तन करना बोलते हैं बोलना उसी में आती है मत्री गुप्त परिभाषण है गुप्त बातचीत करना मंत्रणा करना किस में गुण हुआ है ये गुण में गुण में री को इ होता है क्या है रीता तो धातु हो और आगे ये नहीं लगेगा आपने ठीक ठीक तो कर दिया उपधाया आश्चर्य उपधा में हो रहा है रीत में री कहा है अंत में रीत धातु वहां तो, तो अलंत से लग जाएगा वहां कैसे करोगे रिकार्थ ये अधिकार आ रहा है तो वहां तो रिकार्त रीत धातो में रिकार्त अंग लेंगे आप ये रिकारंत कहा तकारांत ये तो, तो उपधायाष्ट वहां होगा यदि री उपधा में है तब भी हो जाता है उसको इकार उसके बाद फिर रो रीर्घ से उससे हलीचा से करेंगे तो कीर्तयति मत्रिगुप्त परिभाषणे नुमागम होकर के मंत्री ये भी चिरादिगण की है हैं देख लो उसमें वह पद की है मंत्री हाँ तो आपने पद में मंत्री हम्म दोनों नहीं आत्म पद की ही है आत्मने की ही है मतृगुप्त परिभाषण और तर्ज धातु तो तर्ज भर्ष तर्जने दो धातु आती हैं एक साथ है तर्ज भी और भर्ष भी तो तर्ज धातु से तर्जयती ये वैसे भीगढ़ में भी आती है भादीगढ़ में तो दोनों ऐसी खट्टी दी हुई है और चुरादीगढ़ में भी है ये पचासवे पृष्ठ पर तो वहां भी तर्ज के साथ में भर्स दिया हुआ है दोनों एक ही प्रकार से है भादीगढ़ में छठे पृष्ठ पर है और वहां भी ऐसे ही मिलेगी गण में तर्ज है, है है, एक है वहां पर, वो में भर्जती तर्जतः तर्जी लेकिन यहाँ चुरादी गण का ये प्रयोग करवाएंगे तो तर्जयति बन जाएगा ऐसे ही तर्क धातु है तर्क करना तो तर्क धातु जो है ये ये भी चुरादी गण की है तो चुरादी गण में तर्क धातु से तर्क यती मिल गया चुरादी गण में ये क्या वन पृष्ठ पर है ये चुरादी गण में दूसरे कॉलम में ये वही जो धातुएं अधिक दी है ना पट पुट इत्यादि उसी में है तर्क वृतु वृदु भाषार्थ तो बोलने अर्थ में आती है ये क्या तर्क करना बहस भाषार्थ हाँ वही बोलना अब तो बोलना तो सभी है लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर होता ही अर्थ में कि किस तरह से बोला जा रहा है बोलना और भेहस। नहीं बहस करना नहीं होता है तर्क तर्क को बहस करना नहीं बोलते है तर्क जो है बुद्धि पूर्वक जो ऊहा होती है उसको बोलते हैं और उभय पद में आएगी लोक में ये कर में रहे। क्या कर वो लोक में हो या परलोक में हो उससे मतलब नहीं है लेकिन तर्क से तात्पर्य तर्क जो है ऊहा होता है एक प्रकार से जो ऊह होता है हमारा बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं क्योंकि तर्क हमें प्रमाणों की ओर ले जाता है तो प्रमाणों की ओर ले जाएंगे तो विधि पूर्वक बात करेंगे तभी प्रमाणों की ओर जाएंगे आपने न्याय दर्शन में पढ़ा था ना कि तर्क प्रमाणों तक पहुंचाता है हमें प्रमाणों की ओर ले जाता है तो जो आ, आंग उपसर्ग पूर्वक स्वद धातु ये धातु है वैसे स्वद ये धातु है शवद का स्वद हो जाएगा हा नहीं वहां तो आ का मतलब है तक वहां जो है आ का अर्थ हो गया तक यानी स्वद धातु तक तो स्वद धातु जो आ रही है अंत में आस्वादन है तो यहां तक जो है ये हाँ तो इससे करेंगे हम तो स्वादी हो जाएगा आस्वादन अर्थ में और ये धातु इसमें उसमें भवादिगण में भी है जिसमें बनता है स्वदति आत्मनिपद में है शायद वो है कौन सी पृष्ठ पर भिगण में हाँ पहली पृष्ठ पर है तो स्वद स्वद स्वाद तो उससे बनाएंगे तो वो आत्मनिपद में स्वदत्ति बनेगा और गर्ह निंदायाम निता निंदा करने अर्थ में आती है ये तो गर् ये भी आत्मनिपद में है और गवेश धातु तो गवेश गवेश धातु भी भादीगण में उसमें चुरादीगण में और भुआदीगण में भी है ये भुआदीगण में नहीं है चुरादीगण में ही है ये उस पर त्रे, है त्रेपन पृष्ठ पर है ये और गवेश मार्गणे क्या लिखा हुआ है हाँ तो मार्गण का अर्थ खोजना होता है हाँ गर्भ विनिंदन है तो उसका गर्हयति ऐसे रूप चलाएंगे और चुरा भादिगण की बोलेंगे तो गर्हते बोलेंगे, तो गर्हते बोलेंगे। ऐसी बहुत सी धातुएं मिलेंगी जो उसी अर्थ को लेकर के चुरादी गण में भी आई हुई हैं हाँ। ये क्यों ऐसा किया है इसलिए कि निष्प्रत्य हम जब करते हैं तो प्रेरणा अर्थ में करते हैं वैसे लेकिन चुरादी गण में भी उन धातुओं को देने का तात्पर्य होता है कि बिना प्रेरणा अर्थ में भी निष्पृत्य का प्रयोग हो जाता है अर्थात गर्हते यदि हमने बोला है तो गर्हते बोलेंगे तो तो अर्थ हो गया निंदा करना और गर्हयति जब बोल रहे हैं तो इसका भी निंदा करना अर्थ हो जाता है और निंदा यदि करवा रहा है तब भी गर्हयति अब आ गया समझ में यानी कि दोनों अर्थ निकलेंगे उसके जो धातु में भी आ रही है में भी आ रही है तो चुराधिक दो अर्थ बन जाएंगे करना और करवाना आ. और जो भादी गण में नहीं है केवल में है तब भी वहां करना ही अर्थ होगा और जो भादी गण में है चुराधी गण में नहीं है तो वहाँ पर निश्चित करेंगे तो करवाना ही अर्थ होगा प्रेरणा ही होगा दोनों भी हाँ ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जो भुआ में और चुरादी में दोनों में आई हुई हैं तो उन धातुओं के निंत्र के दो दो अर्थ होते हैं अगर हम चुरादी गण की मान करके निज कर रहे हैं तो प्रेरणार्थ नहीं होगा भ्वादी गण की मान करके निज कर रहे हैं तो प्रेरणार्थ होगा एक तो ये हो गया जो धातुए दोनों गणों में आई हुई है भ्वादी गण कह लो या अन्य सभी गण ले लो आप उन सब गणों में भी है और चुरादी गण में भी है ठीक है हादि बड़ा है इसलिए उसका नाम बोल देते हैं लेकिन और गणों में भी धातु ऐसी हैं जो गण में आई हुई हैं तो उनके निजंत के दो दो अर्थ बनेंगे और जो अन्य गणों में नहीं है केवल चुराधि गण में है तो वहां भी निजंत का अर्थ प्रेरणा अर्थ नहीं होगा ठीक है तो प्रेरणा अर्थ ही निश्चय से हो ये किन धातुओं में होगा जो धातु चुरादिगण में नहीं है बस सीधी सी बात है अन्य गणों में है केवल उनका य का प्रेरणा ही होगा <coughs> और वेदों में तो बहुत से ऐसे मंत्र मिलेंगे आपको जहां है ही नहीं और फिर भी तो उसको बोलते हैं अंतर या अंतर नीत जैसे तदी ती मंत्र बोलते हैं तो एजती एजती दोनों स्थान पर है लेकिन एक एजती का अर्थ है कर्म करना कंपन करना और दूसरे एजती का अर्थ है करवाना एक स्वयं में होना एक करवाना दूसरे में करना तो वहां अंतर्णीत या अंतर्भावित अर्थ ऐसे करके बोलते हैं तो गवेश अर्थ हो गया ढूंढना गवेश अव्यय में सुष्टु तो उनादि कोश का सूत्र है अपष्टु दुष्टु सुष्ठु तीन शब्दों निपातन से बनाए हुए हैं अपष्टु दुष्टु सुष्ठु तो उसमें निपातन में सु उपसर्ग ले करके और स्था का स्थू बना लिया है बस अच्छा अर्थ लेना है अर्थ यही रहेगा इसका अव्य है ये स्वयं शब्द ये भी अव्य है और ऐसे ही रहता है ये मकारांत एक स्व शब्द है स्व तो रूप चलते हैं उसके लेकिन स्वयं के रूप नहीं चलेंगे <coughs> स्व से स्वकीय बन जाएगा इससे नहीं बनेगा कुछ भी ये ऐसे रहेगा मिथ ये भी अव्यय है परस्पर तो पर पर शब्द से परस्पर परस्परम ये भी अव्यय है जातु ये तो प्रयोग में हुआ ता है अव्यय है ये न जातु काम काम उपभोगे न शाम अविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एविवर्धति कदापि इसमें दो मिले हुए है कदा और अपी दोनों को मिला के कदापि तो कदा माने कब अपी माने भी तो कब भी तो एक ब हटा दिया जैसे बहुरी समास में नहीं होता है उत्तर पदलोपी मध्यम पदलोपी बौरी समास तदादी में हुआ है नहीं तदादी में उत्तर पदलोपी हो गया है तो कब भी बीच का ब हटा दो यहाँ ही तो यहाँ ही में हा हटा दो बीच का अनुस्वार ले लो केवल यही वहां ही वही ये प्रवृत्ति होती है मनुष्य की शॉर्ट करने की संक्षिप्त करने की लेकिन ये प्रवृत्ति हिंदी में ही चलेगी संस्कृत में भी कहीं कहीं हो जाता है लेकिन वहां वहां या तो हम कोई संधि करेंगे अन्य कोई नियम लगाएंगे कुछ ना कुछ हिंदी में कोई नियम नहीं है तो इसमें रूप जो आपको याद करने हैं राजन शब्द के याद करके और नदी के इनके समान ही अन्य शब्द चलेंगे धातु में चुरादिगण की लेकर के इसमें रूप बनाएंगे कीर्तयति तर्क यति आस्वादयति गर्हयति गवेश यति चुराधिगण की धातु का रूप चलाना सरल होता है और इसमें दो आत्मनिपद की है मंत्रे और तर्जयते इसीलिए इसको बोलते हैं तर्जनी इससे तर्जन करते हैं ना ऐसी उंगली खड़ी कर दो आप कक्षा में तर्जन हो गया शांत बिल्कुल गांक हो बच्चे कुल करते हैं ना खबरदार चलो आप हिला दो लेकिन हिलाते यही रहे हो आप तो इसी को रहे हो इसमें एक अन्य बात भी बता रहे हैं ये यद्यपि इसका प्रयोग कम होता है कि लट लकार के साथ में यदि हम स्म लगा देते हैं तो भूतकाल का अर्थ उसे निकलता है लठ स्मे सूत्र है इसका स्म परे रहते लट लकार भूते के अधिकार भूते के अधिकार में है ये लट्स में लेकिन प्रयोग कम ही होता है इसका जब नहीं याद आ रहा है रूप तो लंग -लकार का रूप या लूंग का रूप याद नहीं आ रहा है तो इसमें तो याद रह जाता है लेकिन इसमें यह भी है कि हम इसमें का जब प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ वैसा निकलता है कि ऐसा ये व्यक्ति पहले किया करता था जैसे मान लो हम कहें वह गया तो वह गया में स सअचत और स सगछती इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं अर्थ में एक प्रवृत्ति बताई जा रही है वह जाता था और वह गया तो वह गया और वह जाता था हिंदी के इन दोनों वाक्यों में अंतर है हाँ, जाता था बहुत ज्यादा करता था आप गया है नहीं गया यर्थन निकल रहा है उससे वो ज्यादा था तो ये ध्यान रखना होता है तो हम प्रवृत्ति जहां बताते हैं किसी की वहां स्मर लगाते हैं अच्छा प्रवृत्ति पीछे की ही बताई जाती है पीछे ऐसा करता था कोई भविष्य की तो प्रवृत्ति बताई नहीं जाएगी ये जाया करेगा <laughs> ऐसे नहीं बोला जाता है जो कार्य कर करके देख लिया है हमने कि ये कार्य बहुत किया है इसने तभी तो तुम्हें पता चला प्रवृत्ति का अब भविष्य में क्या क्या करेगा हमें क्या पता भविष्य में कैसी प्रवृत्ति बनेगी उसका नहीं पता तो इसमें का प्रयोग भूतकाल में किया गया भविष्य में किया ही नहीं गया, है गम्य क्षति इसमें बोलेंगे क्योंकि लट्स में है लिरेट इसमें नहीं है और विभूत के अधिकार में है अच्छा निष्ठा में इन्होंने एकता प्रत्यय का तो प्रयोग पीछे दिखा दिया था इस अभ्यास में ये वत्तु का भी प्रयोग बताएंगे और तबत्तु प्रयोग और एकता ये दोनों भूतकाल में होते हैं ये तो पीछे आई गया था लेकिन दूसरी बात जो है कि एकता प्रत्यय कर्मवाच्य में भी होता है और कुछ धातुओं से तो कर्म में ही होता है कर्म भाव में और कुछ धातुएं थी ऐसी जिनसे कि कर्ता में भी हो रहा था लेकिन तत्व प्रत्यय सर्वत्र कर्ता में ही होगा तो इसलिए कर्ता के अनुसार ही इसमें लिंग विभक्ति वचन तीनों चीजें आएंगी और कर्तवाचन में कर्ता हम प्रतिमा करते ही है हम कर्म में द्वितीय ही रहेगी तो इस तरह से रूप इसके जो बनेंगे क्योंकि मूल शब्द बन जाएगा वत्थ वत अंत वाला वत्वंत जैसे कृ धातु से करेंगे तो कृतवत ये मूल शब्द बन गया और पीछे हमने भवत या भगवत इनके रूप चलाए हैं भवान भवंतो, भवंत तो उसी प्रकार से रूप रूपतु प्रत्यांत के चलेंगे पुललिंग में लिंग में जगत के समान हो जायेंगे क्रीता बनाया और कथा उसके बाद बतला है हम्म कथा क्रीता बनाया और क्रीता बनाया फिर क्रितावध लगा दिया क्यों कृतु ब्रत्याय नहीं है जाएगा वो सब वो सब तो ठीक है प्रिता प्रिता प्रिता प्रिता प्रिता प्रिता। नहीं उसका यहाँ प्रयोग नहीं है ये भूतकाल की बात हो रही है ना ये जी। वो तो आप मतु प्रत्यय करोगे तब बनेगा लेकिन मतु प्रत्यय में आप वाला अर्थ निकालोगे तो क्या अर्थ होगा कृतवान का क्या अर्थ होगा ये कहाँ अर्थ होगा करने वाला वाला करने वाला कोई व्यक्ति है और वो किसी का कब्जे में आ गया किसी के मैं कृत वाला हूं अर्थात कोई कृत व्यक्ति है का कार्य कर लिया है और वो वाला मैं हूं अब वो मेरा है वो मैंने उसको अपने अधिकार में ले लिया किसको जो कार्य कर चुका है हैं गतवत या आगत बोलो गतवत वो तो, तो निकल गया हमारे हाथ से आगतव अहम आगतवान अस्मि मैं एक व्यक्ति आया था और वो मेरे अधिकार में आ गया है मैं अब आगत वाला हूं तो ऐसा होता है कहीं <laughs> <laughs> तो ये भगवत के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान और स्त्रीलिंग में तो नीप हो जाएगा तो नदी के समान चलेंगे स्त्रीलिंग में तो कोई बात ही नहीं इन्होंने कुछ ये निर्दिष्ट किए हैं वाक्य प्रदर्शन किया है इनका जैसे भूतकाल में हम यदि लकार का प्रयोग करते हैं लंग लकार का लुंग का तो नहीं दिया है लंग का ही दिया है और पठ धातु का एक उदाहरण देकर के समझाया है तो स पुस्तकम पठत ऐसे बोलेंगे और प्रत्यय करेंगे तो कर्म बनेगा तो तेरह पुस्तकम पठितम इसी को फिर हम तब कर लेंगे तो फिर कर्तवाच्य में आ गया तो स पुस्तकम पठितवान तो जैसे लंगलकार में स पुस्तकम ये अंश धरबिया जाएगा तुम तो पुस्तकम पठत तो या पुस्तकम पठितम और तुम तो पुस्तकम पठितवान ऐसी अहम के साथ में अहम पुस्तकम अपम वहां तो बदलते जाएंगे रूप हाँ और मया पुस्तकम पठितम अहम पुस्तकम पठितवान तो इधर जो है हम तवतु जब लगा रहे हैं तो ये सरल क्यों लग रहा है रूप हमें क्योंकि यहां पर पुरुष अर्थात युष्म अस्मद या अन्य कोई शब्द परिवर्तित करने पर भी पठितवान इत्यादि जो है ये एक जैसे ही बन रहे हैं तव पुस्तके अपताम अपठता, ताभ्याम पुस्तके पठितें यहाँ दो पुस्तके हैं और तौ पुस्तकें पठितवंत ऐसे ही युवाम पुस्तक अठतम तो कर्म कर्मवाच में द्विवचन में तृतीया के युवाभ्याम पुस्तके युवाभ्या और युवाम पुस्तके पुस्तकें अब युवाम के कहने पर भी पठितवंत में अंतर नहीं आया युष्मद का बदलने पर भी आवाम पुस्तके अठाव आवाभ्याम पुस्तकें पठित आवाम पुस्तकें पठितवंत ऐसे ही ते पुस्तक अठनन तय पढ़ता इसी का बहुवचन में यूयत युष्मा पढ़िता यूय उत्तम पुरुष में बहुवचन में वस्तका अपठा अस्मा पढ़िता उदाहरण देखिए राजा गृह गतवान तो गृह द्वितीय व्यक्ति का हो गया ये भले ही लिंग है लेकिन प्रथमा का एक वचन माना जाएगा और राजा नव दो हैं तो गृह तो एक ही था एक वचन ही रहेगा लेकिन गतवंतो में अब अबन आ गया कर्तवाची होने से कर्ता के अनुसार बहुत हो गए तो राजा राजानव गृहम गतवंत तो गतवान गतवंत गतवंत अब स्त्रीलिंग में बालिका बोला है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी बालिका भोजनम भुक्तवती दो हैं तो बालिके भुक्त भोजनम ऐसा ही रहेगा और बहुत हैं तो बालिका भुक्तवत जैसे नदी नद्यू नद्य पत्र पृथिव्याम पृथ्व्याम पतितवत् तो जगत के समान पत्र नपुंसक लिंग इसलिए गिर गया पत्रम दो है तो जगत जगती जगंती तो पतितवती पत्रे पतितवती बहुत सारे पत्ते गिर गए तो पत्राणी पतिवंती राजा मंत्री मंत्रणा कर रहा है पूषा पोषयती सूर्य सूर्य पोषण दे रहा है पुत्री तर्क यती च पुत्री तर्क कर रही है <coughs> नारिय मंत्र ये तो दो नारिया हैं स्त्रीलिंग का है लेकिन स्त्रीलिंग से यहां कोई संबंध नहीं है क्रिया तो वही रहेगी तो मंत्र येते ते दिवचन आ गया नारियऊ मिथो मंत्र ये पुत्री जननीम गवेश जननी कर्म है द्वितिया क्वेश्चन आ गया खोज रही है जननी को भुक्तवंतम तम पश्य अब यहाँ विशेषण के रूप में दिखाया है इसको वैसे ये विशेषण ही होते हैं प्राय निष्ठा प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाते हैं इसलिए प्राय करके बहुत से लोग अनुवाद करते समय निष्ठा प्रत्यांत के आगे अस् धातु का प्रयोग और करते हैं फिर जैसे वह गया तो स गतः या गतवान ये तो बोलते ही है ऐसे ही बोल देते हैं स गोस्थी स गतवान अब यहां स्पष्ट ही विशेषण हो गया वह गया हुआ है गया हुआ विशेषण है कि अलग से अस्थि बना दी अब कोई प्रसंग चल रहा है और हम कहें कि वो तो उस समय गया हुआ था तो अब आपको देखो बोलना पड़ेगा ना अस्तत्व का प्रयोग कहीं कहीं अनिवार्य हो जाता है बोलना कहीं भले ही आप न बोलो काम चल जाएगा लेकिन स गतःह वो तो गया हुआ था और वहां आसित न लगाया हम तो सगतः तो वो गया हुआ था ये अर्थ नहीं आएगा वो तो इस समय गया ये अर्थ आ जाएगा स वो तो चला गया चला गया और गया हुआ था इन दोनों में अंतर है तो ये शब्द विशेषण के रूप में प्राय आते हैं तो यहां ऐसा ही है तभी तो आएगा विवचन द्वितिया का एक वचन द्वितीय व्यक्ति इसीलिए आ गई क्योंकि तम के साथ में जोड़ा गया है इसको वह कैसा है भुक्तवंतम भुक्तवंतम तम पश्य खाए हुए उसको देखो खाए हुए को उसको देखो यानी जिसको देखने की बात आ रही है वो खा चुका है भोजन हाँ कोई भी आ सकती है तो सर्वत्र विशेषणी तो हुआ ये उसके साथ में आपको बोलना पड़ेगा किसकी बात हो रही है कौन है ऐसी तृतीया का दिया कार्यम कृतम भोजन किए हुए उसके द्वारा कार्य किया गया यानी खाकर कार्य किया उसने भुक्तवते तस्मय वस्त्रम दे ही। उस खाए हुए के लिए वस्त्र दे दो चतुर्थी आ गई भुक्तवती तस्मी ये सप्तमी हो गई इसमें उसके खा लेने पर यश्य से भावे ना? भाव लक्षणम सप्तमी हो गई इससे तो उसके खा लेने पर स आगतवान आ गया खाने के बाद आया जो आया उसने खाया था हम्म क्यों ये क्यों नहीं हो जाएगा अर्थ इसलिए कि ये दो बार तद शब्द आ रहा है एक तस्मिन में तद शब्द है एक सह में तद शब्द है तो एक तद् किसी और को कहेगा एक तद् किसी और को कहेगा अगर एक ही, ही है वही है तो तो, तो फिर तस्मिन कहने की अवस्था ही नहीं भक्तवती सदागतवान लेकिन ऐसे बनेगा नहीं वाक्य वहां तो फिर अगर एक ही है कर्ता और क्रियाएं दो हुई हैं तो क्या करेंगे समान करो हो खा करके आया भक्त आगतवान ऐसे बोलेंगे और यहाँ दो कर्ता हो गए अब एक आगतवान का कर्ता एक भक्तवती का कर्ता शिष्य है तो रामे कह दो आप तस्वीन कीजिएगा आपने यही वक तो बोल दिया और क्या बोला इसमें दस मिन की जगह राम रख दिया है सौ अब महा ये अर्थ नहीं करेंगे उसने पढ़ लिया वह पढ़ता था अब नहीं पता कि पढ़ता है नहीं पढ़ता है और ये भी नहीं कह रहे हैं कि वह इस समय पढ़ा पढ़ता था लिखतीस लिखता था जब मैंने देखा तो लिख रहा था अब पता नहीं क्या कर रहा है निवस चलिए तो सभी जगह का ही प्रयोग करना है एक वचन हो या दिवचन या बहुवचन तो वह घर गया तो स गृह गतवान।, गतवान अब आप तृतीया नहीं लगानी है वे दोनों घर गए तऊ गृह एक ही है तो ठीक है गृह ही रहेगा तो तू तो गृह गत बनता अब ये गृहम प्रथमा का है या द्वितीय का है द्वितीय का है और यहां अगर हमने ताभ्याम कर दिया तो प्रथमा का बन जाएगा रहेगा गृहमे ताभ्याम गृहम अब गतम हो जाएगा <laughs> क्यों अब नहीं निकल रही कोई अशुद्धि सही बन बनना है सब है अच्छा तो ये तो आप लोगों से काफी आगे निकल गए या कहीं से टीप लिया है <laughs> तो तऊ गृह हाँ तव गृह गत बंत आगे वे सब घर गए ते अब यहां ते गृह गतवंत वह लड़की यहां आई सा बालिकात्र आगतवती ठीक है तो सा बालिकात्रागतवती सा की अलग रेखा हो जाएगी और बालिकात्रागतवती ये पूरा इकट्ठा हो सकता है वे दोनों आई अब यहां ते आएगा अब बताओ क्या बनेगा हाँ ठीक है बोलो वाक्य पूरा ते, ते इसने कहा आगत बते आप बोलिए समर्थन कर रहे हैं है। हाँ सौरभ क्या बनेगा हम्म समर्थन करो या विरोध करो दो बातों से एक बात करनी पड़ेगी बनाया तो है तो संधि क्यों नहीं की हाँ, संधि है ठीक तब तो। हम्म ये क्या कह रहे हैं क्या बनेगा आउ बन जाएगा बन जाएगा ये किस सूत्र से बनता है आ, एक किस सूत्र से बनता है यहां आयादेश नहीं हो सकता क्यों नहीं होगा ईद हो उदे द्विवचनम द्विवचन का है ये ये सहतुते वाला नहीं है सातेता है ये आप कैसे कर दोगे यहां आयादेश <laughs> सौरभ ने बनाया तो सही लेकिन पता कुछ भी नहीं है पता नहीं है। नहीं, वो तो इसलिए लिखा की संधि का ध्यान नहीं था तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं दिवचन, दिवचन के रूप जब होते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है और ऐसे अनेकों सूत्र मिलते हैं दर्शनों में आते हैं तो वहां लोग जो है क्या करते हैं कभी कभी वो देख करके उसका संशोधन करते हैं और संशोधन में क्या करेंगे ए आदेश आयादेश करके अकारगर लोप करके संशोधन कर रहे हैं उसका वो संशोधन नहीं हो गया ये क्या हो गया कुशोधन हो गया हम्म तो क्या बाकी था वे दोनों आईं तो ते आगत व त्यऊ ऐसे ही बोलेंगे इसको प्रकृति भाव हो जाएगा वे सब आई ता आगतवत्य आगत अब यहां मत करते ना संधि अकाश अकह सीर्घ यहाँ पूर्व सिद्धम बैठा हुआ है एक पत्ता पृथ्वी पर गिरा तो एक पत्ता है चलो एकम भी बोलना चाहे बोल सकते हैं स्पष्टता के लिए हो जाता है कभी कभी ऐसा क्योंकि पत्र कहते ही क्या होता है पता है क्या हैं एक बहुवचन मंत्र भाई पूरी जाति ले ली है जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल भाई वर्षा काल आ रहा है देखो खेतों में किसी किसी कहते हैं भाई किसानों का ये गेहूं पड़ा है कि मक्का पड़ी है कि बाजरा पड़ा है तो एक वचन बोल देते हैं नहीं तो कहीं एक गेहूं पड़ा है वहां तो जाति में बहुवचन की जगह पर एक बोल देते है तो पत्रम कहने से क्या पता पूरी जाति तो एक बोलने से अब जाति नहीं आएगी एक व्यक्तिगत एक ही पत्र ही पत्ति ही आएगा तो एकम पत्रम पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी यहाँ आधार है पृथ्व्याम पृथ्व्याम अगर पृथ्वी बोलना है तो पृथ्व्याम पतितम पतितवान नहीं पतित जगत के समान दो फूल गिरे पुष्पे अब यहाँ द्वे बोलने की आवश्यकता नहीं है यहां कोई जाति भी नहीं होगी द्विवचन बोल रहे हैं तो तो पुष्पी पति हाँ जगत जगती तो पतिवती ऐसा लग रहा है श्रीलिंग का है एक वचन का और तीन फलगिरे त्रीणी फलानी च पतितवंती अनुवाद जो है कोई व्याकरण चाहे कितना ही पढ़ ले लेकिन अनुवाद में जब तक वाक्य बनाने का अभ्यास नहीं होगा तो ये संस्कृत संरचना का नहीं हो पाएगा अभ्यास बोलने में भी अभ्यास करने की आवश्यकता होती है तो अनुवाद से सहायता मिलती है उसमें वह आया तो स आगतवान और वह हंसा स हसितवान अब यहाँ सकर्मक अकर्मक मत देखना कुछ भी उसने पढ़ा स पठितवान उसने लिखा सा लिखितवान और वह सोया सा सुप्तवान या उसने देखा दृष्टवान कहीं पश्यवान कर दो और उसने काम किया तो उसने तो खर पीछे आ ही चुका था चलो दोबारा ही बोल सकते हैं कोई बात नहीं तो कार्यम कृतवान तू उठा तो तू ठीक दौड़ा तव सुष्ठु हाँ वरम वरम जो है वरम भी कह सकते हैं कोई बात नहीं है वरम भी भी कह सकते हैं अच्छी प्रकार से और एक अच्छे शब्द भी है संस्कृत का है। अच्छे शब्द विशेषण में आता ही है ये वैसे अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा करके महर्षि दयानंद ने संस्कृत वाक्य प्रबोध में इसका प्रयोग किया है अच्छे शब्द का कई जगह एक दुकान पर वो वार्तालाप चल रहा था उसमें तो दही और घी इस दुकान पर अच्छे मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो उसमें दधि घृते अच्छे नवा ऐसे करके प्रयोग किया उन्होंने अच्छम अच्छे अच्छा नहीं अच्छे लेकिन वो चलो भीषण यहां में बनाना है क्रिया का विशेषण क्रिया के विशेषण में और संज्ञा के विशेषण में अंतर होता है क्रिया, क्रिया का विशेषण सदा नपुंसकलिंग में ही आएगा या तो अव्यय होगा वो जैसे वो ही नीच ही धावती बोलते हैं नहीं ये तो अव्यय होगा यहाँ तो लिंग की कोई बात ही नहीं है लेकिन अन्य स्थलों पर क्रिया का विशेषण बन रहा है वो जैसे शीघ्र बोलना है हमें तो शीघ्रम धावती है ना तो इस तरह से बोलते हैं तो यहां क्या था तो हाँ तो सुष्ट भी आप बोल सकते हैं वरम भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं तो तो सुष्ठु धावितवान तूने स्वयं स्वयं सेवा की तो तुम स्वयं। हो गया है अब तो त्व स्वयं सेवितवान अब यहाँ आत्मनिपद की धातु या परस की हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका और तूने खाना खाया तो भोजनम भुक्तवान के रूप में लाते हुए आपको विभक्ति में परिवर्तन करना है तो सोए हुए बालक को देखो तो सुप्तवत्त शब्द बना करके फिर रूप चला के द्वितिया का एक वचन सुप्तवंतम या शवंतम बालकम पश्य और पढ़े हुए पाठ को फिर स्वयं पढ़ो अब पाठ शब्द पुल्लिंग है यह ध्यान रखना है हम विशेषण किसका बना रहे हैं पुल्लिंग का विशेषण है तो पठित यही यदि नपुशिंग का होता जैसे पुस्तक है पढ़ी हुई पुस्तक को फिर पढ़ो तो पठित वत् पुस्तकम होगा क्योंकि द्वितीया में भी वही बनेगा पठित वत तो पठित या अधितम पाठम हाँ, पुनः स्वयं पठ भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को यह एक फल और दो अब देने की बात आ रही है तो हम अब संप्रदान कारक बोलेंगे तो भुक्तवते वे ब्राह्मणाय ब्राह्मणा यह एक फल तो इदम एकम फलम यादम फलम एकं फलम भूयो भुय, देहि और दो तो और की च लगा दी क्या क्या लगाया है अभी लगा दो लेकिन यहां जब और हम बोलते हैं हिंदी में कहीं कहीं तो उसके लिए भूयस शब्द का प्रयोग करते हैं भूयस शब्द ये भी विशेषण है।, है तो भूयस भूय है हाँ मतलब भूयस शब्द तो एक विशेषण हो गया जे जे। ये बहु शब्द से बनता है बहुत भू चे बहु हो भू आदेश हो जाता है प्रत्यय करके अब ये विशेषण बन जाएगा तो पुल में रूप चलते हैं इसके भूयान भूयांसउ भूयांस नकमुसकलिंग में भूय भुया भूयसी भूयांसी स्त्रीलिंग में भूयसी भूयस्यू भूयस्य यदि ईष्ठन प्रत्यय करेंगे तो भूयिष्ठ बन जाएगा देखो ईयस करेंगे कंपेटेटिव डिग्री में तो तो बनेगा भूयस इष्ठन करेंगे तो भूयिष्ठ क्योंकि वहां पर फिर एक काम और होगा भू आदेश तो होना ही है और इष्ठन भी आ गए, तो भू और इष्ठ, इष्ठस्य से वहाट आगम कभी सुना ये आगम भाई नुट तो और ये सब ऐसे सुने थे कुक टोको गुण हो कुक टोक शरीर ये आगम है येट। छोटी की मात्रा बचता है इसका क्या यकार तो भू के आगे क्या याकार और इष्ट भूयिष्ठ येश्थ। भूयिष्ठाम ते नम उम विधे म तो उक्ति स्त्रीलिंगा है तो भूष्ठा श्था, भूष्ठाम हाँ तो यहां क्या था फल है फल तो फल नपुस लिंगा है इसलिए भूयस यानी कि भूय एकदम एकम फल हम भूयो दे भूयो दे एक और दे दो जब वह खाना खा चुका तब मैं उसके पास गया तो दो क्रिया है यश भावीन भाव लक्षण सप्तमी करके यानी जब वह खाना खा चुका इसको कई तरह से बना सकते हैं लेकिन यहाँ जैसे ही चाह रहे हैं तो वह खाना खा चुका तो ये सप्तमी कर देंगे भक्तवती भुक्तवती तस्वीन भुक्तवती तस्विन मैं उसके पास गया अहम समास कर देंगे तो तत् समीपम या तत् समीपम या समीपे गतवान गया और अगर ऐसे ही बनाए जैसे लिखा हुआ है तो यदा स भोजनम भुगतानी गतवान ठीक है ये भी हो सकता है लेकिन ये जरा अच्छा लगेगा भुक्त, भुक्त ये लगेगा बोलने वाला कोई भाई विशेषज्ञ है ये उसके चले जाने पर अब यहां ऐसे ही बनाना सही रहेगा जैसे वहां भी हम वाक्य बदल दें कि उसके खाना खा चुकने पर मैं उसके पास गया अब थोड़ी संरचना बदल गई ना हिंदी में भी तो संकेत जा रहा है कि आपको भुक्तवती ही बोलना है जैसे यहाँ इन्होंने स्पष्टी संकेत दे दिया उसके चले जाने पर तो ऐसे वाक्यों में तो ऐसे ही बोलना है गतवती तस्मिन यश भावे न सूत्र वही लगेगा मैं यहां आया अहम अत्र आगतवान सूर्य चमका पूषा अब चमकने की क्या है दुत धातु है तो द्योति द्योतितवान पूषा द्योतितवान सिर झुका तो किसका गुण इसमें वो सूत्र है ना कथा प्रत्यय के कित्व को विकल्प कर दिया गया है अतिदेश प्रकरण में कथा प्रत्यय का कहा से प्रारंभ होता है वो प्रकरण ये गांगुटा दिव्य वाले प्रकरण में तो इसमें निष्ठा शीघ मिदि मिधि धृश्य यहां से निष्ठा प्रारंभ हो गया ठीक है और कित्व का निषेध आई रहा है ऊपर से न ना सूत्र है है से ना आ गया अच्छा फिर है तभी तो ये बन पाते हैं भाई बोला हमने पीछे सुप्तवान और शैतवान दो बोले थे ना विकल्प जहाँ पीछे सोया की बात आई थी तो शहीद बोला था नहीं शैतवान तो वहां भी तो गुण किया था हमने फिर आया, आयादेश किया था तो ये निष्ठा सीन लग गया था वहां अच्छा फिर है आपका उदुपधा भावादिकर्मणो रण्य तरस्याम लेकिन ये भाव भाव में और आदि कर्म में लगता है ये यद्यपि धातु दुत उदुपद है लेकिन ये भाव में आदि कर्म है इसको भी छोड़ दो पूंग पुंग चाहिए पूंग है और हवा और साथ में जुड़ गया अब निष्ठा आ ही रहा था और जुड़ गया फिर आ गया नोपधा थांता ये थकारांत फकारांत भी नहीं है कौन सा सूत्र फिट बैठेगा देख लिया करो वंची लुंचर तसे इसमें तो धात में गिनी हुई है त्रिषि मृषि कृषि इसमें भी गिनी हुई है रलो विपधा धला जाएगा ये रलंत एक उपधा वाली हलादी सारी बातें हो गई सन चन भी और भी तो दिद्योतिषते ये भी बनता है और द्योति द्योतितवान भी बन जाएगा इसमें हाँ विकल्प भी आ रहा है नौ प्रथा थे विकल्प भी आ रहा है हो गया सिर झुका तो मूर्धा मूर्धा क्या लिखा है झुका की नतवान ठीक है पत्थर गिरा अश्मा पतितवान या ध्वस्तवान, हाँ ग्रावा, ग्रावा, ग्रावा भी ठीक है ग्रावा, पतितवान, आया ग्रावाया बैल उठा उक्षा, उक्षा उत्तिष्ठतवान तो संधि भी कर सकते हो आप कोई बाधा नहीं है यहाँ नहीं लगेगा पूर्वतरा से लगेगा पूर्वत्रा सिद्धम तो पूर्वत्रा सिद्धम के आगे सूत्र क्या है न लोप सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति शुभ विधि स्वर विधि और कृत प्रत्यय पर रहते जब ये विधिया होती हैं और यहाँ हमें क्या करना था क्या बना रहे थे हम संधि करना चाह रहे थे तो संधि में शुभ नहीं है ये स्वर विधि नहीं है संज्ञा नहीं है तुग विधि नहीं है नुभ विधि इन विधियों में नकार लोप असिद्ध होता है तो क्या सिद्ध हुआ इससे अन्य विधियों में नकार लोप समझ में आ गया नहीं सिद्धरेगा संधि हो जाएगी सिद्ध सिद्धरेगा का अर्थ आदि गुण को नकार लोप दिखाई देगा सिद्ध रहने का अर्थ क्या है क्योंकि यह सूत्र यदि न बनता तो नलोक को नलोपह प्रापदिकांत से सात संख्या पर आ रहा है और रुकाम में हमने इसी से तो किया है नकार कर लो है? तो पूर्व हो जाएगा नहीं ये नहीं आया समझ में आद गुण जब लगाने चले तो नलोपह प्रातिपदिकांत से त्रिपादी में आ गया ये नकार नकारलोप हो गया सिद्ध क्या दिखाई देगा आद को नकार दिखाई देगा कैसे गुण कर सकता है वो लेकिन नकार लोप असिद्ध असिध कहा होता है इन्होंने परिगणन कर दिया कि कृत प्रत्यय परे होना चाहिए और विधियां ये हो सुप विधि हो कोई यानि सुप कह करके कोई विधि की जा रही हो शुभंत में ऐसा ऐसा होता है या स्वर विधि हो कोई उदात अनुदात तो स्वरित आदि संज्ञा विधि हो कोई तुकागम करना हो इन कार्यो में नकार लोप असिद्ध रहता है तो क्या अर्थ निकला दूसरा अन्य कार्यों में सिद्ध ही रहेगा ये तो थितवान, आगे कहां तक आ गए रमाने।, रमाने नदी देखी तो रमा नदीम दृष्टवती पुत्री जननी से बोली पुत्री जननीम जननीम उक्तवती कवि राजा के गुणों का वर्णन करता है तो कवि ढोपे पूर्व से दीर्घोणा कवि राजा राज्यों गुणों का गुणान वर्णयती है कीर्तयती कर लो हाँ हाँ रोरी लगेगा क्या बात है राजा कवि राजो गुणान कीर्तयति समास करना चाहो तो कर सकते हो समास अभी नहीं आया है अभ्यास में नहीं तो राजगुणान हो सकता है राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है तो राजा अब मंत्रियों से मंत्रणा करता है कर्म बनेंगे ये मंत्रणों मंत्र ठीक है मंत्र यते मंत्रते पद दुर्जन सज्जन को डराता है तो दुर्जन हा? सज्जनम हाँ डराने का तर्ज का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पर तो तर्जय यत, तर्जयते यह भी आपने पद में आएगा विदुषी लड़की तर्क करती है तो विदुषी बालिका तर्कयति वह भोजन का स्वाद लेता है स भोजनम आस्वादयति दुर्जन सज्जन की निंदा करता है दुर्जन सज्जनम गर्हयती गर्ह धातु ग्वाला गाय को ढूंढता है तो ग्वाला का हाँ गोपाल कह हा। या गोपह गोपा हैं गोपू है? गोपो, गोपो। हा, गोप हाँ गोप बोलेंगे तो गोपा ठीक है और गोपाल कह भी कह सकते हैं गोपा भी कह सकते हैं तो गाय को ढूंढता एक गाय है तो गाम गति ठीक है मंत्रणा करता है पर कर्म कैसे बनेगा मंत्रणा करना जो धातु है उसका कर्म तो यही बनेगा हम मंत्रणा की संस्कृत अलग से बनाएंगे यदि तो उधर षी हो जाएगी फिर ए, क्यों, फिर क्यों होगी उनके साथ होगा फिर उनके साथ मंत्रणा करता है तृतीय हो सकती है लेकिन मंत्रणा करता है सीधा हमें धातु बनानी है तो फिर इसका कर्म तो हमें मानना होगा हाँ। अशुद्ध वाक्यों में भोजनम खादन ब्राह्मणम फलम देहि तो यहाँ पर चतुर्थी ला करके भक्तवते ब्राह्मण आय ऐसी बोलेंगे स भोजनम आस्वादय यहाँ कर्म हो जाएगा चलिए इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि